चतुर्दश पृष्ठा में विचार कर रहे थे भाष्य में था द्वितीय पंक्ति में पूर्व पक्ष ने परामर्श दिया के ने शम पतती प्रेषितम मन इसमें ईषितम और प्रेषितम ईशित शब्द का अर्थ हम लोग इच्छा से ले लेंगे और प्रेषित का अर्थ कर्मणा वाचा व किस माध्यम से वो प्रेरणा दिया इस प्रकार की दोनों शब्द का अर्थ ले लेंगे तो दोनों शब्द सार्थक हो जाएगा सिद्धांति कहा न प्रश्न सामर्थ्य आप जैसा बात कहते हैं वो ठीक नहीं है क्योंकि प्रश्न का सामर्थ्य से ये घटेगा नहीं कैसे उसको स्पष्ट कर दिया गया कि जो अभी ये प्रश्न कर रहा है वो देहादि संघात अनित्य जो कि कर्म का कार्य है वो सबसे विरक्त होकर के आया है तो वो जो जिससे विरक्त है उस विषय पर प्रश्न नहीं करेगा वो तो उसके लिए व्यर्थ हो गया इसलिए अतो अन्य कूटस्थम नित्यम वस्तु बहुत समानः पृछति इति सामर्थ्यात उपपद्य थे तो ये पता चलता है कि देहादि संघात से कोई भिन्न प्रेरणा देने वाला ये उसका जिज्ञासा का विषय है नहीं तो अगर ऐसा नहीं मानेंगे तब इतरथा वाक कर्म भी वाणी अथवा कर्म के द्वारा देहादि संघात यही तो, तो प्रेर ईत्री है लोकों में ये प्रसिद्ध है शरीर को ठंडा लगता है तो हम जाते हैं कहते हैं, कहते हैं कि भाई ये कम्बल दे दीजिए ये तो देह ही यहाँ इच्छा उत्पन्न करके प्रेरक बन गया अथवा मन को कभी पीड़ा होता है कहते नहीं नहीं अब तो ये कठिन है कुछ परिवर्तन कर लेना होगा तो इस प्रकार की ये देहादि संघात अर्थात संघात इंद्रिय शरीर मनोबुद्धि यह सब मिल करके यही तो सब प्रेरणा देने वाले ये तो लोक से अनुभव से सभी को पता है श्रुति में इस विषय का प्रश्न नहीं होगा तो इसलिए प्रश्न करता है मतलब जो हमको साधारणतया अनुभव हो रहा है उससे कुछ भिन्न पदार्थ है जो कि प्रेरणा देने वाला यहाँ तक हम लोग विचार किए थे आगे अभी पूर्व पक्ष कह रहा है एवं अभी प्रेषित शब्द से अर्थ न प्रदर्शित एव इस त का अर्थ आपने कह दिया कि इच्छा मात्र से प्रेरणा देता है तो प्रेषित शब्द का अर्थ अभी नहीं आप कुछ स्पष्ट नहीं किए पूर्व पक्ष ये शंका करने से सिद्धांत कहता है निधन मात्र अच्छा चार नंबर टिप्पणी वही बात दिए हैं तो आप प्रेषित शब्द का अर्थ कुछ और विशेष बताए नहीं सिद्धांति कहता है कि न ये बात ठीक नहीं है न के आगे विराम दिया गया कहीं के इस प्रकार मिलता है तो कमा कर देने से भी चलेगा विराम है तो जैसे आपको आग्रह न ये सिद्धांति कहता है संशय वत अयम प्रश्न इति प्रेषित शब्द अर्थ विशेष उपपद्यते प्रेषित शब्द से ये पता चलता है कि प्रश्न करने वाला संशय वाला है अर्थात तो उसको अभी निश्चय पता नहीं चल रहा है कि प्रश्ना कौन दे रहा है प्रेषणा प्रेरणा ये प्रेरणा कौन दे रहा है उसको निश्चय नहीं है संशय उसको है इतना तो पता चलता है पहले कैसा है उसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में किंग यथा प्रसिद्धम कार्यकरण संघात से प्रेषयितृत्व संघात व्यतिरिक्त से इच्छा मत्रेण्व मना आदि इति प्रेशयितृव से प्रदर्शनाथ कनेशिता पतती मनः इति विशेषणद्वयम् उपपद्यते संशय क्या हुआ पूछने वाले को कहते हैं कि यसिद्धमे यथा प्रसिद्ध प्रसिद्धम, प्रसिद्धम, प्रसिद्धम अनतिक्रम्य अर्थात जैसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध अर्थात लोक में सभी को पता चलता है कार्यकरण ही प्रेरणा देता है कोई दूसरे को कहता है आप थोड़ा उस उस सामान को लेकर के उधर रख दीजिए तो वह शब्द से कहा शब्द से नहीं कहने पर भी कोई अंग भंगी के द्वारा कोई शरीर अंग चालन के द्वारा कहा ये तो लोग में सभी को पता है ये तो सामान्यतया तो ज्ञात है इसको कहते हैं यथा प्रसिद्धम यथा प्रसिद्धमेव एव कार्य करण संघात दोनों मिलकर के संघात संघात मिलित तो। कार्य शब्द से किसको लिया जाएगा शरीर, शरीर। और करण से इंद्रिय इंद्रिय में ये सब आ जाएंगे कार्य करण संघात ये ही प्रेषयित्री अर्थात तो प्रेरणा देने वाला प्रेरणा देने वाला ये संशय का एक कोटि दूसरा कोटि किम्ब संघात व्यतिरिक्त से संघात से भिन्न कोई है जो प्रेरणा देता है और वो स्वतंत्र है स्वतंत्र अर्थात वो किसी का अनुसार प्रेरणा देने वाला नहीं है वो स्वतंत्र होकर के प्रेरणा देगा इच्छा मातृण एव प्रेरणा कैसे दत, देता है पूर्व पक्षीय द्वितीय पंक्ति में भाष्य में परामर्श दिया था कर्मणा वाचा व वा, कर्म अथवा वाणी के द्वारा प्रेरणा दो किंतु यहाँ कहते हैं कि इच्छा मातृण वो स्वतंत्र है और इच्छा मात्र से ही प्रेरणा देता है किसको मनो आदि मनो आदि प्रेशयितृत्व मनो आदिना प्रेशयितृत्व मनो आदि को प्रेरणा देता है इति अस्य अर्थस्य प्रदर्शनार्थम ये अर्थ अश्य दिखाने के लिए कैनेशिम पतति प्रेश मन कनेशित ईशित कहा गया और आगे पतति पतती ये दो शब्द दिया गया इति विशेषण द्वयम् उपपद्यते ये दो विशेषण ये बात संभव है तब निश्चय यहाँ तक हुआ कि जो प्रेरणा देता है वो स्वतंत्र है और जो प्रेरणा देता है वो कर्म अथवा वाणी के द्वारा प्रेरणा नहीं देता है केवल इच्छा मात्र से प्रेरणा देता है ये दोनों बात यहाँ ये निश्चय हुआ ठीक है अभी यहाँ तक आ गए हम लोग परसु और नरसु दो दिन मिलकर के और थोड़ा विचार हुआ था वो थोड़ा महत्वपूर्ण विचार था जो भाष्य और टीका में जो विरोध दिख रहा था इसको आज थोड़ा और एक बार फिर स्मरण करवा लेंगे ताकि हमको थोड़ा संस्कार और बन जाए भाष्यकार कहे थे कि ईसितम प्रेषितम में कुछ छांदस भाष्यकार किस चीज को छांदस कहे थे ईट हुआ ये छांदस हुआ और टीकाकार किसको छांद कहे थे गुणाभाव गुण होना चाहिए था किंतु गुण नहीं किया गया ये छांदस हो गया भाष्यकार कहे कि ये ईट हुआ ये छादशा क्यों धातु तो सेठ धातु है भाष्यकार का मत में धातु लिया जाता है ईशु इच्छायाम उदित धातु लिया जाता है उदित होने से भाष्यकार कहते हैं कि अनिट हो गया धातु सेठ था किन्तु उदित होने से अनिट हो गया कैसे अनिट हो गया जैसे विभाषा उसको निषेध करेगा क्यों कर देगा उदित हुआ से उदित, उदित निष्ठा में ईट विकल्प में तो में ईट विकल्प होने से यश यस, विभाषा निष्ठा में ईट निषेध कर दिया अनिट हो गया और निट होने पर किंतु यहाँ ईट किया गया ये भाष्य मत में छांद हो गया और टीकाकर आकर के कहते कि नहीं नहीं ये तो धातु ईट विकल्प है तो ईट विकल्प आप ईशु मान लेंगे तो आपको उदितोवा से निषेध होगा ईसो मान लेंगे तो इसलिए तीसो सह में जाएंगे तो वहां तो ईट विकल्प आपको लब्ध है अर्थात टीकाकार ई स लेते हैं भाष्यकार ईसु लेते हैं तो ईश लेने से आपको ईट विकल्प उपलब्ध है इसलिए ईट कर दिया गया छंद से क्यों आपको तो ईट प्राप्त है अभी टीकाकार करेंगे तीस सह ये विकल्प करता है किंतु अगर तीस सह विकल्प करेगा उसका यश विभाषा सार्वत्रिक निषेध नहीं कर पाएगा क्योंकि तीस सह निष्ठा में भी विकल्प करता है अगर निष्ठा में भी विकल्प करेगा और निष्ठा में ही निषेध करेगा ये दोनों से कोई एक सूत्र को व्यर्थ होना पड़ेगा नहीं तो जो जाग जिस जगह में विकल्प करेंगे उसी जगह में निषेध कर देंगे आप यहाँ भी बैठ सकते हैं वहाँ भी बैठ सकते हैं और फिर कहेंगे यहाँ बैठ नहीं सकते तो फिर विकल्प हुआ तो नहीं हुआ इसलिए जहाँ विकल्प होगा वहाँ निषेध हो, नहीं हो पाएगा इसलिए कहते हैं कि निष्ठा छोड़ करके अन्यत्रा आप विकल्प मानेंगे मतलब निष्ठा छोड़ करके अन्यत्र अगर विकल्प हुआ है तो यश विभाषा निषेध करेगा तो यहाँ यश विभाषा निषेध नहीं करेगा तो ईट उसको प्राप्त होगा ईट प्राप्त होने पर किंतु गुण हो जाना चाहिए था अर्थात सेठ निष्ठा कीत न ऐसा टीकाकार कह रहे हैं वो कहाँ से लाए नक्वा सेठ से अनुवृत्ति करवाए नक्वा सेठ कहता कि सेठ तो किन्न सियात वहां से अनुवृत्ति कराए निष्ठा सिंह शिव शिवदी क्षिवि मिधि उसमें अनुवर्तन करा करके कहते हैं सेठ निष्ठा कित नहीं होगा तो शैठ निष्ठा कित नहीं होगा तो गुण हो जाएगा यहाँ किन्तु तो गुण नहीं किया गया ये छांदस ऐसे टीकाकार कहें किन्तु तो टीकाकार यहाँ दो बात मान लिए कि एक तो यश विभाषा को संकुचित कर दिया और दूसरा निष्ठा सिंह सिद्धि में अनुवर्तन करवाए योग विभाग करके ये दो चीज वो मान लिए तो अन्य लोग कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं है ऐसा मानना तो लुभो विमोहने सूत्र आकर के कहता है निष्ठा में लुभो धातु को ईट होगा अगर तीस सह से विकल्प ईट प्राप्त था तो फिर लुभो विमोहने क्यों कहेगा वो तो प्राप्त है तो इसका ऐसे से ये पता चलता है कि यश विभाषा नित्य निषेध करता है तभी तो लुभो विमोह ने सार्थक होगा तो अर्थात तो यश विभाषा नित्य निषेध करेगा तो ईट प्राप्त निष्ठा में नहीं होगा नहीं होगा तो भाष्यकार जो बात कहे हैं वो ठीक है अर्थात तो ईट जो किया गया ये छांद है ये बात को स्मरण रखेंगे मतलब जितना जहाँ आवश्यक है थोड़ा लिख करके नहीं तो रख सकते हैं आगे विचार करने का समय में आवश्यक होगा ये अच्छा ये सब हम लोग देख लिए थे आगे तो अभी दोनों पद दिया गया और दोनों सार्थक है कौन सा कौन सा पद का विचार चल रहा है ईशितम और प्रेषितम तो कोई एक है जो संघात से व्यतिरिक्त है और वो स्वतंत्र है इच्छा मात्र से वो प्रेरणा देता है आगे टीका में पूर्व पक्ष कहता है मनस स्वातंत्र आप कहते हैं कि कोई एक है जो स्वतंत्र है स्वतंत्र है अर्थात तो जीव का अधीन नहीं है स्वतंत्र है और जीव को प्रेरणा देता रहता है वे पूर्व पक्ष कहता है कि मनस है क्योंकि जीव तो मन को देखता है और मन कितना स्वतंत्र है ये सभी साधक को पता है मन कितना हमारा अधीन में है हम उसको जो करना कह देते हैं वो करता है ऐसा तो सभी को पता है पूर्व पक्ष वही हम लोग के स्थिति में कहते हैं मनस स्वातंत्रिक्त प्रवर्तक संभावना अभावात संभावना अभावात यहाँ भावात नहीं अभावत् इस प्रकार के अर्थात अकश दीर्घ हुआ आपको आवश्यकता तो खंडाकार लगा सकते हैं आगे पृष्ठा में संभावना अभावात् आप कहते हैं कोई एक है स्वतंत्र है प्रेरणा देने वाला वो तो मन ही स्वतंत्र है मन ही प्रेरणा देता है कोई और मन से अतिरिक्त कोई होने का और संभावना नहीं है कौन है और मन से अतिरिक्त कौन और प्रेरणा देता है पूर्व पक्ष का कहना है इसलिए प्रश्नों न घटते आपने जो कह दिए कि प्रेरित ये बन जाएगा क्योंकि मन से मतलब कोई एक भिन्न है जो प्रेरणा देता है स्वतंत्र है पूर्व पक्ष कहता है वो स्वतंत्र तो मन ही है ये तो हम लोग को पता चलता है जो प्रत्यक्ष से हमको सभी को अनुभव हो रहा है मन स्वतंत्र है वही प्रेरणा देता है तो अन्य एक कोई है इसके लिए प्रेषित प्रश्न करेंगे ये आवश्यक नहीं है न घटते इति आक्षेप्य ऐसा आक्षेप कौन किया पूर्व पक्ष अरे मन ही स्वतंत्र है जो कि प्रेरणा देता है अन्य कोई नहीं है आपने कहे थे प्रेषित पद दिया गया कि अन्य कोई स्वतंत्र है उसके लिए पूर्व पक्ष कहते है तो मन ही है ये स्वतंत्र है ये तो अनुभव है सभी को आपका प्रश्न प्रेषितम ये बनेगा नहीं ये वाक्य अभी पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में ननु स्वतंत्रं मनः स्व विषये स्वयं पतति इति प्रसिद्ध ये बताना पड़ेगा किसको कि मनः स्वतंत्र अपने विषय में चला जाता है ये तो पाठ में बैठने का समय में महिमनों का समय में तो सबको प्रतिदिन अनुभव हो रहा है ये मनो कितना स्वतंत्र है ये तो सबको अनुभव हो रहा है कभी मतलब ये चाहते हैं कि नहीं इसी में ही एकाग्र होकर के रहे किंतु तो चला जाएगा अन्यत्र कहीं या तो या तो निश्चरती मनस्ंचलम अस्थिरम भगवान कहते हैं ये सभी का स्थिति है स्व विषय मन का जो विषय है विषय था जिसमें राग है स्वयं पतति जब ये राग विषय से हटकर के आत्मा में आ जाएगा फिर कहेंगे स्व विषय आत्मनि मन स्वयं पतति ब्रह्माकार स्वयं होगा किंतु जब यह मन का विषय बन जाएगा आत्म हो जाएगा तो फिर आगे निष्काम व काम हो जाएगा स्व विषय स्वयं पतती इति प्रसिद्धम ये बात लोक में सभी को प्रसिद्ध है तत्र कथम प्रश्न इति फिर ये प्रेषित शब्द सार्थक कैसे होगा आपने कहते हैं कि स्वतंत्र कोई है उसको कहने के लिए प्रेषित पद अभी तो स्वतंत्र मन है सो विषय में वो जाता है जहाँ राग है वहाँ जाता है तो यहाँ तक इति इति क्यों कहते हैं वाक्य समाप्ति अर्थम किसका यहाँ तक वाक्य समाप्त हुआ पूर्व पक्षी का आगे उचित कौन ये बात कहेगा सिद्धांति कहता है कि उत्तर देते हैं उचित कहने का अर्थ अर्थात सावधान न श्रीणु एकाग्र होकर के सुनिए तो सिद्धांति कहता है कि यदि स्वतंत्र मन निवृत्ति विषयं सियात तरी सर्वस्व अनिष्ट चिंतन न स अन्य जानन संकल्पयती यदि स्वतंत्र मन प्रवृत्तिवृत्ति विषय सब समाधिकरण है स्वतंत्रं मनह प्रवृत्ति निवृत्ति विषय समाज कैसे कहेंगे तो पहले प्रथम दो पद में प्रवृत्ति निवृत्ति विषय में विषय विषयों प्रवृति निवृत्ति विषय यनस वो मन हो गया प्रवृत्ति निवृत्ति विषय सिद्धांति तो कहता है कि स्वतंत्र मन अगर प्रवृति निवृत्ति विषय प्रवृति निवृत्ति विषय अर्थात तो प्रवृत्ति तो को विषय बनाएगा निवृत्ति को विषय बनाएगा इसमें जाऊं उसमें न जाऊ ये हो गया प्रवृति निवृत्ति विषय अगर मन इस प्रकार की हो जाएगा स्या तरी सर्वस्व अनिष्ट चिंतनम न स ये प्राणी मात्र के प्राणी अर्थात तो मनुष्य थोड़ा अधिक कर लेगा क्योंकि अन्य प्राणी को मन का इतना स्वातंत्र्य नहीं है वो तो अर्थात आहार निद्रा भय मैथुन उतने में ही लगेंगे वो अधिक अर्थात तो प्रकृति के द्वारा चालित होंगे मन को थोड़ा अधिक स्वतंत्र मनुष्य में है तो मनुष्य अनिष्ट चिंतन कर जाता है तो ये नहीं करना चाहिए अनिष्ट चिंतन करना ये मानसिक पाप है तो मानसिक पाप तीन होता है परद्रव्य लोभ अनिष्ट चिंतनम और अभिनवेश ये तीन मानसिक पाप होता है पाप दस कहा जाता है शरीर और वाणी और मन ये तीनों के द्वारा पाप होता है शरीर अजय ही कर्म दोष ही याति स्थावरतांग नरह शरीर से जो पाप होता है उसके चलते स्थावर योनि को प्राप्त करेगा शरीर से पाप हो जाता है चोरी हिंसा और व्यभिचार चोर हाँ चोरी का अर्थस्त कहते हैं हिंसा चोरी और व्यभिचार ये तीन शरीर से होता है हिंसा शरीर से करता है चोरी सर... अर्थात जो कार्य करना नहीं चाहिए वो दुष्कर्म में सब शरीर से जब लिप्त हो जाएगा ये व्यभिचार ये तीन हो गया शारीर पाप ये करेगा तो स्थावर योनि को प्राप्त करेगा वृक्ष इत्यादि हो जाएगा क्योंकि शरीर से दुष्कर्म किया वो शरीर को व्यवहार नहीं कर पाएगा खड़ा रहेगा आगे वाणी से चार प्रकार के पाप हो जाते हैं एक मिथ्या निंदा कटुता और अप्रसंग प्रलाप मिथ्या कथन करना ये वाणी का पाप है और निंदा करना निंदा कहीं किया जाता है शास्त्रों में भी होता है किंतु निंदा किया जाता है वहाँ उद्देश्य होना चाहिए कि हम किसी दूसरे का इसके द्वारा प्रशंसा करके जिसके सामने निंदा कर रहे हैं उसको प्रवृत्त करवाने के लिए वो प्रशंसनीय कार्य में केवल दोनों मिलकर के तीसरा का निंदा करना ये व्यर्थ बात है ये पीएनपीसी एन पी है ना पर निंदा पर चर्चा ऐसे खाली चित्त दूषित होता है हम किसी के साथ दोनों बात कर रहे हैं और हम किसी का निंदा करें तो कह रहे कि ऐसा कार्य नहीं करना है हमको इसमें इसमें लगना है इस प्रकार की है तो चलेगा किन्तु तो निंदा करेंगे तो ये बाणी का पाप हो गया तो मिथ्या निंदा कटुता कटु वचन कह देना वही बात को हम अन्य उपाय से भी कह सकते हैं कटु वचन कह देना ऐ वाणी का पाप और हो गया अप्रसंग प्रलाप दो व्यक्ति कुछ बात कर रहे हैं बीच में टपक जाना ये भी दोष है ये करेगा तो बाची के ही पक्षी मृगताम पक्षी और मृग हो जाएगा वाणी का अपव्यवहार किया तो आगे वाणी का व्यवहार नहीं कर पाएगा पक्षी मृग उनका जो शब्द है वो वर्णात्मक ना ध्वनियात्मक ध्वनियात्मक वो और वर्णात्मक उच्चारण नहीं कर पाएंगे उसका दुरुपयोग कर दिए और मन का ये तीन पाप हो जाता है परद्रव्य लोभ अनिष्ट चिंतन और अभिनिवेश अभिनिवेश अर्थात मान भूवम हिभू यासम इस प्रकार के अर्थात मृत्यु से भय मरणत्रास अभिनवेश ये सब अनिष्ट चिंतन मानसिक पाप और मानसेर अंत्य जाति तम इत्यादि योनि को प्राप्त करेगा जहाँ वही पाप और अधिक करेगा तरी सर्वस्व अनिष्ट चिंतन न मन अगर वास्तविक स्वतंत्र होता तो अनिष्ट चिंतन नहीं करते मनुष्य भी अनिष्ट चिंतन कर जाते हैं और अनर्थ जानन अपनी संकल्पयति जानता है ये अनर्थ है फिर भी कर लेता है रोकता नहीं मन जानता है कि इस प्रकार की कर्म करना नहीं चाहिए कहते हैं कि साधु हो गया तो बस अब क्या है कि मनोविक्षेप होता है तो मनोविक्षेप होता है तो थोड़ा नशा ले लीजिए तो ये तो जाएगा ये सब कहते हैं ये सब जानन पे दुष्कर्म करता है जाननों पर संकल्प तो अभी सिद्धांत कह रहा है कि अगर मनो स्वतंत्र होता तो ये कार्य नहीं करता जानते हैं हम लोग सबको पता है कि ये करना नहीं है ये करना अच्छा है फिर भी हम कितना कितना विबस हो जाता है मन फिर उसी में चला जाता है ये रोकना अर्थात मन जो संकल्प मतलब स्वतंत्र होता तो दुष्कर्म में नहीं जाना चाहिए था अति उग्र दुखे आगे भाष्य में अति उग्र दुखे च कार्य वार्यमाणम अभी प्रवर्तते एवं मन अति उग्र दुख में भी वार्यमाणम अपि उसको निषेध करने पर भी अति उग्र दुख कार्य में निषेध करने पर भी मन प्रवर्तते अति उग्र दुख क्या है एक नंबर टिप्पणी दिए हैं अद्यतनी तो न दुखे सद्य दुख प्रद इति यावत अर्थात आज होने वाला जो दुख आज होने वाला तो दिए हैं कहीं अच्छा टीका में दिए हैं अद्यतनी तो न दुखे द्यूतादि कार्य द्यूत जो क्रीड़ा करते खेलते हैं जो कहते हैं ये जो पासा खेलते हैं और जानता है कल तो वो उसका जो घर था उसका आधा दे दिया और बाकी अभी आधा बचा है कहते आज फिर भी जा रहा है क्यों आज जीत करके वो आधा ले आएगा कि तो आज ये भी जाएगा युद्धि महाराज जी का तो ये प्रसिद्ध है तो ये दिवतादि कार्य ये सब दुख ही दुख है बारियों मानवी उनको वहाँ से निवृत्त कराए जाने पर भी प्रवर्तते एवं उसमें जाता है तस्माद् युक्त एवं केनेसितम इत्यादि प्रश्न तो इसलिए जो प्रश्न किया है केनेसितम शितम अर्थात ये मन स्वतंत्र नहीं है और कोई स्वतंत्र है जो मन को भी प्रेरणा देता है आगे वाक्य है के प्राणो युक्त के न प्राण प्रथम तो काण युक्त युक्त अर्थात नियुक्त प्रेरित सन प्रैति गति व्यापारम प्रति प्राण को कौन प्रेरणा देता है चलने के लिए तो, और अपने प्रति व्यापार प्रति जाता है व्यापार प्रति अर्थात प्राण का व्यापार सभी इंद्रिय और मन इत्यादि को चलने के लिए शक्ति देना ये प्राण का व्यापार ये प्राण को कौन चलाता है काण प्रथम प्रैति युक्त इस प्रकार कहा गया प्रथम क्यों कहा गया तो प्रथम प्राण विशेषण प्राणस्य से विशेषण प्रथम स्या प्राण विशेषणम सियात तत्पूर्वकवाद सर्वेन्द्रिय वृत्ति सारे इंद्रिय के प्रवृत्ति प्राण के प्रवृत्ति होने के बाद ही होगा अर्थात पहले प्राण की प्रवृत्ति बाद में इंद्रियों की प्रवृत्ति इसलिए प्रथम प्राण इस प्रकार के कहा गया के ने सिता वाचम इमा शब्द लक्षणाम बदंती लौकिका ये जो लौकिक जना सब किसके द्वारा प्रेरित होकर के इमा ईशिता वाचम बदंती जो अपने इष्ट बात को कहते हैं इमाम वाचम वाचम कहते हैं शब्द लक्षणाम शब्द को ही कहते उच्चारण करते हैं किसके प्रेरणा से शब्द उच्चारण करते हैं तथा चक्षु श्रोत्रे स्वे विषय कौदेव दुनिया प्रेर दोनों को भी अपने अपने विषय में कौन प्रेरणा देता है जाने के लिए कौदेव देव में धातु क्या है दिबु, दिबु, व्यवहार मोद मद स्वप्न कांति गतिशु दस अर्थ धातु का तो दोतन प्रकाशवान इसलिए देवताओं को प्रकाशवान तो शरीर है यहाँ तो परमात्मा का बात है कि... को कह उ अर्थात तो तो ये अवधारण प्रश्न करता है ना यहाँ ऊ बतर्क लेंगे क्योंकि प्रश्न करता है वो ओ के ये आए है ना उ रमेश ऐसा लोग में ना उ उमेश अच्छा हाँ उमेश उमा ऐसा अच्छा रमा ऐसे तो भगवान विष्णु हो जाएंगे ठीक है उमेश का है शिव जी का अर्थात बितरक अर्थ में कौन प्रेरणा देता है ये सब सभी इंद्रियों को प्राण को ये सबको कौन प्रेरणा देता है मन को भी चलने के लिए ये मंत्र यहाँ पूरा हुआ आगे भाष्य में एवं पृष्ठवते योग्याया ह गुरु श्रीणु तम यत पृछसी एवं पृष्ठवते क्या प्रत्यय हुआ पृष्ठवते विभक्ति क्या है हाँ तवत प्रत्यय चतुर्थी ऐसे पूछने वालों के लिए पृछ से ये तवत प्रत्यय योग्याय पूछ लिया किंतु योग्य नहीं है क्यों कहीं कोई विचार होता है खड़ा होकर के कुछ शब्द सुन लिया तो उसका कुछ और आगे पीछे पता नहीं अन्यत्र जा करके कुछ पूछ देगा उसका उत्तर नहीं देगा उत्तर देने वाला इसलिए कहते हैं योग्य आय वो योग्य है गुरु को भी पता चल जाता है कि अर्थात शिष्य का योग्यता आह गुरु गुरु फिर कहते हैं श्रीणु त्व यत पृछसी जो आप पूछना चाह मतलब जो आप पूछते हैं उसका उत्तर सुनिए मन आदि करण जात को कौदेव स्व प्रति प्रेषिता कथम व प्रेरती इति आपका ये दो प्रश्न था मन आदि आदि कहने से इंद्रिय प्राण ये सब का करण जात जितने सारे करण करण अर्थात क्रियते अनेन इति अनेण मन प्राण इंद्रिय ये सब के द्वारा कुछ किया जाता है जात से जात श्या श्या। ये जो सब करण समूह हो गए इनका को देवह कौन देव सो विषय प्रति सभी इंद्रियों का विषय अलग अलग है मन का तो सभी विषय है प्रेरयिता कह प्रेरयिता कथम बा प्रेरयती कौन प्रेरणा देने वाला और कैसे प्रेरणा देता है ये दोनों जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर सुनिए अभी गुरु उत्तर देते हैं द्वितीय मंत्र ये सोलह पृष्ठा में है द्वितीय मंत्र श्रोत्र श्रोत्रंग मनसो मनो पुराण पुस्तक में मनो मे ओकार छुटकियाोत्रोत्र मनसो मनो यद् वाचो वाचंग सौ प्राण से प्राण चक्षुष चक्षुष अतिच्य धीरा प्रत्याश्लोका दृता उतर देते हैं श्रोत्र श्रोत्र मनसो मनो वाचो वाच स प्रथम ले लेंगे यद श्रोत्र से मनसो मनः वाचो हो सः साणस्य प्राण चक्षुष चक्षुः आगे अतिमुच्य धीरा प्रेत्य अस्मात्त्य अस्मात अमृता बवंती उत्तर देते हैं स्रोत्र से स्त्रोत्र कहते स्रोत्र क्या है ये तो हमको पता है इंद्रिया स्त्रोत्रियोत्र का भी स्रोत्र अर्थात स्त्रोत्र में कुछ व्यापार होता है ये व्यापार का जो भोक्ता है अर्थात जिसके लिए ये स्रोत इंद्रिय में व्यापार होता है वो हो गया स्रोत इंद्रिय का प्रेरक उत्तर इस प्रकार के दे दिए स्रोत्र स्रोत्रम स्रोत्र अर्थात ये उत्तर बहुत स्पष्ट नहीं है वो तो पूछता था कि कौन प्रेरणा देता है उत्तर दे दिए स्रोत्र स्रोत्रम अभी उसको यह खोजना और कठिन है ये स्रोत्र का स्त्रोत्र और कौन है तो ये सब विचार आगे देंगे मनसो मन मन का भी वो मन है अर्थात तो मन जो विषय के प्रति वो जाता है ये जाने में जो उसको समर्थ बनाता है अर्थात प्रेरणा देता है बाचो हो वाच इसी प्रकार के सभी बाघ इंद्रिय को जो प्रेरणा देता है वो प्राण का भी प्राण है अर्थात प्राण जब चलन शक्तिमान है उसको भी जो शक्ति देता है चक्षु, चक्षु ये सब अर्थात तो इंद्रियों को व्यापार कराने वाला ये पाणिनी महर्षि का एक सूत्र है इंद्रियम इति वा इस प्रकार के सृष्टम इंद्रदत्तम इंद्रियम इंद्र से सूचक ये जो इंद्रिय होता है वो इंद्र परमेश्वर का सूचक है इंद्रिय काम करते हैं यही सूचना है कि परमेश्वर उस शरीर में अभी विद्यमान है तो ये स्त्रोत्र से स्रोत्र को कार्य कराते हैं प्राण प्राण और चक्षुस इस प्रकार के और इसको जान करके अतिमुच्य अतिमुच अर्थात इंद्रिय आदि में सब आत्मबुद्धि त्याग करके अतिमुच का शब्द का अर्थ होता है कि मुक्त हो करके कैसे मुक्त हो गया कहते हैं कि इंद्रिय इत्यादि को सब तादात्म्य किया है इंद्रिय को तादात्म्य क्या कहते हैं मेरा आँख कहता है कहते हैं मेरा आँख तो कहता है किन्तु जिसका आँख थोड़ा कमजोर है वो कहेगा मैं थोड़ा आँख से कमजोर हूं तो सहकाण इस प्रकार के कह देते हैं तभी तो इंद्रियों के साथ आध्यात्म्य करके कहता है काण वो व्यक्ति कारण नहीं वो चक्षु काण है किन्तु सण कह देते हैं इंद्रियों के साथ जो तादात्म्य होता है उसको त्याग करके मनोबुद्धि के साथ आध्यात्म्य तो सभी को पता है तो मैं ध्यान करता हूँ कहता है अथवा मैं सब चीज समझ जाता हूँ ये मन बुद्धियों का कार्य है किंतु आत्म में होने से मानता है इसको त्याग करके इंद्रिय आदि में जब आत्मबुद्धि त्याग हो जाता है इंद्रिय अर्थात तो सारे जितने करण है बुद्धि पर्यंत फिर वो धीर हो जाता है धीर अर्थात तो विवेकी अर्थात धीम राती बुद्धि को भी वो नियंत्रण कर पाएगा वो धीर जब तक तो बुद्धि में तादात्म्य है बुद्धि को नियंत्रण नहीं कर पाएगा जिसके साथ आप सटे हैं उसका ज्यादा आप अर्थात परिवर्तन नहीं करवा पाएंगे वो तो आपके साथ ही सटे हुए हैं जो मतलब जिससे आप भिन्न है उसी को ही आप परिवर्तन कर पाएंगे धीर अर्थात बुद्धि से भी भिन्न है जो जानता है मैं इससे अलग हूं प्रत्यय प्रत्यय अर्थात मर करके या नहीं अर्थात ये सबका जब तादात्म्य छूट गया तब वही प्रत्यय अर्थात त्यक्त्य क्षण सन इस प्रकार भगवान कहेंगे ऐसणा रहित तो हो जाएगा जब इंद्रिया आदि से सब मनोबुद्धि से भिन्न निश्चय हो जाएगा तो फिर ये सब ऐसणा भी संस्कार के साथ भी सब छूट जाएंगे अस्मात्कार्त अमृता भवंती अस्मात्कात्त अर्थात ये शरीर आदि से सब अपना भेद को निश्चय करके अमृता भवंती जीवन मुक्त तो हो जाएंगे ये सब अर्थात मनो आदि को प्रेरणा देने वाला जो उसको जानने से उससे अपना भेद को निश्चय करके जीवन मुक्त हो जाएंगे आगे है भाष्य में श्रोत्र से श्रोत्र ये मंत्र में प्रथम दो शब्द आया उसका व्याख्यान देते हैं पहले स्रोत्र क्या विभक्ति है ष्ठी उसके लिए कहते हैं श्रृणोति अनेन इति स्रोत्र तो ये श्रोत्र में क्या प्रत्येक हो गया श्रण पत्य होने सेवण से श्रोत अर्थात शब्द प्रतिकरण शब्द का जो श्रवण हो रहा है उसके प्रति करणम शब्द से श्रवण प्रतिक्रवणम श्रवण में ल्यूट किस अर्थ में मानेंगे भाव अर्थ में शब्द का जो श्रवण हो रहा है जो क्रिया हमको हो रहा है वो क्रिया के प्रति जो करण क्योंकि कर्ण क्रिया के प्रति होगा इसलिए कहते हैं कि शब्द का जो श्रवण हो रहा है जो क्रिया हो रहा है उसके प्रति करणम इसका अर्थ शब्द अभिव्यंजकम स्रोत्र इंद्रियम शब्द का अभिव्यंजक अर्थात तो शब्द हुआ कैसे पता चला कहेंगे जिस इंद्रिय से पता चला उसको श्रोत्र कहेंगे शब्द का अभिव्यंजक अभिव्यंजक बता देने वाला ये हो गया स्रोत्रम आगे हमारा मूल पद था स्रोत्रस्य अभी स्रोत्रम के आगे कहते हैं तस् तो स्रोत्रम इंद्रियम आगे तस् तस् होने से क्या शब्द हमको प्राप्त हो गया अभी स्रोत्रश्य ये शब्द प्राप्त हुआ मंत्र में श्रोत्र्य के आगे क्या पद है स्रोत्रम अभी उसको कहते हैं स्रोत्र एक नंबर टिप्पणी देख लीजिए श्रोत्र साक्षी इति यावत श्रोत्रेन्द्रिय का जो साक्षी है सयस्त सा भाष्य में आगे सयस्तया पृष्ठ वही है जो आपने पूछा था अर्थात तो स्रोत्र का जो स्रोत्र है वो द्वितीय स्रोत्र का क्या अर्थ टिप्पणी का तो, कार कहे साक्षी अर्थात आगे भाष्यकार कहते हैं सयस् तोया पृष्ठ अर्थात तो वो वही है वो कौन है फिर साक्षी अर्थात साक्षी के बारे में आपने पूछा था चक्षु श्रोत्र देवो देव इति आपने जो पूछा था चक्षु श्रोत्र इत्यादि को कौन वो देवता है जो प्रेरणा देता है वो आपने पूछे थे टीका में अभी पूर्व पक्ष कहता है इसी पृष्ठ में आरंभ है प्रतिवचन प्रश्न अनन रूपत्म समाधते समाधत तो जैसे कोई प्रश्न किया कि रामानंद जी कौन है आप कह देंगे कि जो श्यामानंद के साथ एक ही कमरे में रहते हैं ये कोई उत्तर तो कह रामानंद जी इतने लोग खड़े हैं तो कह देंगे आप बता देंगे भाई ये रामानंद जी पकड़ करके बता देंगे आप कह दिए हमको अभी खोजना पड़ेगा ये श्यामानंद जी कौन है फिर उनका कमरा कहाँ है फिर वहां जाकर के देखेंगे ये प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं हुआ इसलिए पूर्व पक्ष कह रहा है प्रतिवचनस्य से प्रश्न अनुरूपत्व हमने प्रश्न सीधा किया था अब में उत्तर सीधा देना चाहिए था इति इतिहास समाधते उत्तर देते हैं भाष्य में तृतीय पंक्ति में असौ एवं विशिष्टः श्रोत्रादीन नियुक्त इति वक्तव्य नए तद अनुरूप प्रतिवचनम श्रोत्रोत्र असौ जिसको हम पूछा था एवं विशिष्ट जैसे तो ये गौहू कह इस प्रकार के प्रश्न किया तो आपको श्रृंगम गृहित बोधनम आवश्यकम सिंह पकड़ करके कह देना चाहिए कि यही गौ है तो आप अभी कह दे कि शासनाधिमती अभी शासना क्या फिर उसको पूछने चलो पूर्व पक्ष ये बात कह रहा है असो एवं विशिष्ट अर्थात जो हमारा प्रश्न का विषय था वो इस प्रकार की है तो सीधा कह देना चाहिए स्रोत्रादीनी नियुक्ते क्या विभक्ति हो जाएगी स्रोत्रादीनी द्वितीयवचन श्रोत्रादियों को नियुक्त करता है प्रेरणा देता है इति वक्तव्य ऐसा आपको कहना चाहिए था ननु ए रूप अनुरूप प्रतिवचनम स्रोत्र से स्रोत्रमति आपने प्रतिवचनम उत्तरम दे दिए स्रोत्र से ये अनुरूप ये अनुरूप नहीं हुआ ठीक नहीं हुआ पूर्व पक्ष कहता है तो नई स दोष ये कौन कहेगा सिद्धांत कहता है कि ये दोष नहीं है आप जो हमको दोष दे रहे हैं कि हमने ठीक उत्तर दिया नहीं ये बात नहीं है तस्य अन्यथा विशेष विशेष अनवगमत तस् अन्यथा विशेष अनवगमात अन्यथा विशेष ये भिन्न पद हो जाना ये आवश्यक है तसे अन्यथा विशेष नया में भिन्न है न शटकर के है अच्छा तो अन्यथा विशेष अनवगमात ये अलग हो जाना चाहिए तस् तस्थात अर्थात से जो स्रोत्र का स्रोत्र है इसका अन्यथा अन्य उपाय से तस् प्रेरक जो प्रेरणा देता है ये प्रेरक अन्यथा अन्य उपाय से कोई विशेष अनवगमात अज्ञात इसका कोई अन्य विशेष पता ही नहीं है कि जिसको हम विशेष को ले करके कह देंगे कि ये वही पदार्थ जिसमें कुछ भी विशेष रहेगा उस विशेष से वो पदार्थ विशिष्ट हो जाएगा तो विशिष्ट हो जाएगा तो कोई वाणी का विषय बन जाएगा हम कह दे सकते हैं कि ये कमल क्या है हम कह देंगे ऐसा उसका पंखुड़ियाँ होते हैं अथवा ऐसा उसका वर्ण होता है ये सब कह दे सकते हैं किंतु जिसमें कोई विशेषण नहीं है तो नहीं कहा जा सकता है विशेष अनावगमान और कोई विशेष उसमें नहीं है यदि ही श्रोत्रादि व्यापार व्यतिरिकन स्व्यापारेण विशिष्ट स्रोत्रादि निवगम्येत दृष्टान्त देते हैं दात्रादि प्रयुक्तृव तदाइद अनुरूप प्रतिवचन सिया ये जो प्रेरणा देने वाला अभी स्रोत्र का स्त्रोत्र हो गया प्रेरणा देने वाला किसको प्रेरणा दिया स्रोत्र को प्रेरणा दिया स्रोत्र का व्यापार होने से हमको पता चलता है कैसे क्या पता चलता है शब्द का ज्ञान होता है तो स्रोत्र का व्यापार हमको पता चल जाता है तो यह सिद्धांत कहता है कि यदि श्रोत्रादि व्यापार से व्यतिरिक्त वो जो स्रोत्र का स्त्रोत्र उसका कोई व्यापार होता तो कहते हैं स्रोत्रादि व्यापार व्यतिरिक्त स्रोत्रादि का व्यापार हमको पता चलता है उससे भिन्न सो व्यापारेण विशिष्ट वो जो प्रेरणा देने वाला साक्षी उसका अगर कोई अपना व्यापार होता जो कि स्रोत्र का व्यापार से भिन्न होता उससे विशिष्ट होता वो स्रोत्रादि का नियोक्ता स्रोत्रादि को प्रेरणा देने वाला अवगम्यत अगर ऐसे जाना जाता जैसे दात्रादि प्रयोग त्री जो दराती लेकर के छेदन कर रहा है अभी दराती में जो क्रिया हो रही है और छेदकों में जो क्रिया हो रहा है ये दोनों अलग अलग है दराती जिसके द्वारा हम काटते हैं भास काटते हैं दराती कहते हैं ना तो अभी दराती में छेदन क्रिया हो रहा है किंतु करने वाला जो देवदत्त तभी तो देवदत्त का भी क्रिया छेदन है ना देवदत्त का क्रिया है उसका बाहुचलनम देवदत्त का क्रिया है बाहुचलनम दराती का क्रिया हो गया छेदनम ये दोनों अलग अलग हुआ तो जैसे यहाँ अलग अर्थात दराती से भिन्न क्रिया विशिष्ट देवदत्त हुआ इस प्रकार की स्रोत को प्रेरणा देने वाला का भिन्न क्रिया नहीं है ये समदृष्टान्त हुआ ना विषम तो सिद्धांत कहता है कि दात्रादि प्रयोग दात्रादि का जो प्रयोगता जो लगाने वाला देवदत्त इत्यादि वत अनु अनुरूपम प्रतिवचन अगर ऐसा जैसे दात्रादि व्यापार से भिन्न हो गया देवदत्त का व्यापार अगर ऐसा स्रोत्र का व्यापार से भिन्न स्रोत्र से स्रोत्र का व्यापार होता तब आप हमारे ऊपर आक्षेप कर सकते थे कि आपका वचन अनुरूप ठीक नहीं हुआ किंतु ऐसा नहीं है नहीं है तो हम जो उत्तर दिया वो ठीक है अगर भिन्न व्यापार साक्षी का होता हम उसके द्वारा कह देते किंतु अगर भिन्न व्यापार साक्षी नहीं है तो हम और उस व्यापार से विशिष्ट करके साक्षी को कैसे कहेंगे उसका तो कोई व्यापार है नहीं इसलिए हम जो मतलब उत्तर दिया वो ठीक ही हुआ ये वाक्य का अर्थ हो गया श्रोत्रादि व्यापार से भिन्न व्यापार वाला अगर साक्षी होता तो जैसे दृष्टांत तो दे दिए, दराती से दराती व्यापार से भिन्न व्यापार वाला देवदत्त हो गया अगर ऐसा होता तो आप कह सकते थे कि हमारा उत्तर अनुरूप हुआ अनुरूप नहीं हुआ किंतु तो ऐसा नहीं है स्थिति तो इसलिए हम जो उत्तर दिया ठीक है न मतलब तो यह स्रोत्रादीना प्रयोगता स्व व्यापार विशिष्टो लवित्रादिवत अधिगम्य थे न तो यह अर्थात जैसे दात्रादि प्रयुक्त मतलब दात्रादि का दराती को चलाने वाला देवदत्त का भिन्न व्यापार है न तो यहाँ हमारा जो विचार चल रहा है यहाँ इस प्रकार नहीं है क्या नहीं है स्रोत्रादि नाम प्रयुक्ता स्रोत्रादियों का प्रयुक्ता टिपणिकार किसको कहे साक्षी को ये साक्षी कोई स्व व्यापार विशिष्ट है नहीं है स्व व्यापार विशिष्ट न तु यह न तू यो व्यापार विशिष्ट जैसे लवित्रादिवत तो लवित्री अर्थात जो छेदन करने वाला लबितादिदेवदत्त में दराति का व्यापार से भिन्न व्यापार दैवदत्त में जैसे वहाँ है यहाँ ऐसे साक्षी का नहीं है टीका में देखिए अच्छा आ, सो से श्रोत्रादये स्विलणशेषा संगतवाद गृहाधिपत्ति अनोत्रिशेषि अवगम्यते श्रोत्रादय स्व बिलक्षण शेषा संघ तत्वाद गृहधिपत इति अनुमान हो गया अभी देखिए पक्ष कौन है श्रोत्रादय साध्य कितने अंश तक लेंगे शेषत्व श्रोत्रादि जो है वो स्विलक्षण का शेष शेष अर्थात तो उपकारी अंग जो श्रोत्रादि है वो आपने से जो भिन्न है भिन्न अर्थात विलक्षण श्रोत इंद्रियादि में जो सब इंद्रियत्व तो है कर्णत्व तो है उससे भिन्न अर्थात जिसमें करणत्व तो नहीं है वो तो भोक्ता है तो स्रोतरा स्विलक्षण उसका शेष शेष अर्थात तो उपकारी तो यहाँ स्व विलक्षण शब्द से और कुछ पदार्थ लिया जाएगा जिसको की टिप्पणी में साक्षी कहा गया तो उनका सब शेष अर्थात तो इंद्रिय सब साक्षी के लिए शेष बनते हैं उपकारी बनते हैं तो क्यों हो जाते हैं कहते हैं संघ तत्वात संघ तत्वात, तत्वात। ये जो गृह है उसमें बहुत सारे अवयव मिले हुए हैं इसमें स्तंभ है कुड्य दीवाल है बाकी छद्दी छात है इतने सारे मिले हुए हैं जहां भी बहुत सारों का मेलन होगा जानेंगे कि वो सब अपने लिए नहीं मिले हुए हैं कुछ और अन्य के लिए ये नियम है संघात परार्थत्वात तो जहां भी संघात होगा ये सर्वदा परार्थ के लिए होगा तो जैसे दृष्टांत दे दिए गृहधिपत गृह में संघात तो रहेगा रहेगा तो वो विलक्षण ये जो गृह होता है ये स्तंभों के लिए है ना कुड्य के लिए है ना छद के लिए है गृह स्वामी स्वामी गृह से विलक्षण है तो जो भी संघत होगा वो स्विलक्षण के लिए होगा ये नियम हो गया इसी प्रकार की ये जब सब इंद्रिय है वो भी सब सांहत है ये सब इंद्रिय मन के साथ मिल करके करेंगे कार्य अरे इंद्रिय सब सावय हुई है तो ये सब स्व विलक्षण कोई एक होना चाहिए जिसके लिए उपकारी बनेंगे ये अनुमान से सिद्ध हुआ इति अनुमान है न अभी स्रोत्रादि शेषी तावत अवगम्यते श्रोत्रादि स्रोत्रादि शेष है अथवा शेषी है स्रोत्रादि ये उपकारी है ना उप मतलब उपकारक है ना उपकार्य है उप स्रोत्रादि उपकार उपकार करने वाला और जिसका उपकार किया जाएगा उसको कहेंगे उपकार्य उपकार्यो को कहा जाता है सेसी शेषी अर्थात शेषोशी अस्थिति सेसी शेष अर्थात उपकारक तो ये जो श्रोत्रादि हो गए वो शेषी हुए अथवा शेष हुए शेष हो गए तो उनका कोई अन्य शेषी रहेगा जिसका ये उपकार करेंगे श्रोत्रादि शेषी तावत अवगम्य तो श्रोतरादियों का कोई शेषी है ये पता चलाई अनुमान से और कहेंगे यदि सो संघत संहत अगर श्रोत्रादि का जो शेषी हो गया वो भी अगर संघत होगा तो क्या होगा उसका भी फिर और कोई और कोई शैसी रहेगा उसे क्या होगा अनवस्था हो जाएगा यदि सोपी सहत सर ही गृहधिपत और प्रथम कहते हैं अगर वो भी सहत होगा तो वो भी गृहादि जैसा अचेतन होगा जो सहत होगा वो अचेतन होगा शरीर सहत है इसलिए कहते हैं अचेतन है कहते हैं शरीर अचेतन है आप किसी को पकड़ करके कहते हैं अचेतन है कहते हैं जब आप शब्द प्रयोग करते हैं आप अचेतन है आप वहाँ शरीर को नहीं कह रहे हैं आप आपको कह रहे हैं, हैं आप जो है वो तो ही चेतना ही है ततस तस्यापि अन्यह सेसी कल्प्य तस्यापि अन्य इति अनवस्था प्रसंग परिहाराय असंगत चेतनो अगम्यते ततस अगर जो श्रोत्रादि का सेसी होगा वो भी संहत होगा तो वो भी अचेतन होगा और तस्यापि अन्य शेषी कल्प्य फिर उसके लिए अन्य शेषी मानेंगे और तस्या अन्य इति अनावस्था प्रसंग तो ये मानना पड़ेगा अनावस्था हो जाएगा प्रसंग ये अनावस्था प्रसंग का परिहार करने के लिए आदि का जो शेषी है वो असंगत असंगत होगा तो वो अचेतन नहीं होगा वो चेतन होगा वही साक्षी है इस प्रकार के अतः तो सर्वसाक्षिण लक्ष युक्तमे प्रतिवचनम इसलिए सर्व साक्षिणम सभी अंतःकरण में रह करके सभी का साक्षी उसी को लक्षित करने के लिए हम जो उत्तर दिया ये ठीक ही है ऐसे सिद्धांति कहा अर्थात साक्षात सिंग पकड़ करके ये साक्षी का ज्ञान नहीं कराया जा सकता है तो अगर वो हो जाता तो फिर मनुष्याण सहस्रेशु कच्चिद यतति सिद्धये है यतथापि सिद्धांत कश्चिन माम व्यक्ति तत्व तो, तो इस प्रकार के नहीं कहा जाता अगर इतना आसान होता है आत्म तो तो का अनुभव करा देना तो फिर ये नहीं आता है वाक्य ईस नहीं रहना चाहिए न सुखात्वते सुखम तो महत परिश्रम से ये प्राप्त होता है आज यहाँ तक तो आगे तो तीन दिन का अवकाश ओम ओ संग मित्र सं Allah <laughs>